जर सुधारधुर विमल फल चारुशिलात हनुमान सब संत दो तीन सौ अठारह की बात मंगल जानी मुझे मन करी वेद यरु रुपल आचारु तीन भली विधि सब व्योहारू पंच सदिधुनिंगलाना पटतामे परियारती अरगुदीन दीना राम गमन मंडप तप दीना कशरत सहित समाज विराजे विभवे समय समय सुर भर सहित शांति पढ़ई महेश अनुकूला नगर नगर नगर आपन पर न भयर आपन कुला आप कर सुनो य यही विधि राम मंड कहीं आये अर्ग दे आसन बैठाए बैठारी आसन आदती करी रथ भर सुख पाम मणिकसन भूषण भूरी बारण मारी मंगल गारण ब्रह्मा दिशोरवर विप्रवेश रघुकुलविशल ऊ बारी भात नट रामन छाग दीपाई मुदकसी शैनाय हरस नृदय समायसी आगर रामचंद्र की जय पवन सुध अनुमान की जय अविस्मरण करेंगे जनकपुर है और भगवान श्री राम जी को सीता जी के विवाह का समय आ गया लगन जो समय थी वो तो निश्चित हो गई। जहाँ जन्माशा था वहाँ से बरात जनक जी के राजभवन के सामने चली मार्ग में उसका वर्णन किया भगवान राम कैसे बैठे हुए हैं कैसे कैसे देवता लोग आए हुए हैं सब बरात को देख रहे हैं उसका सबका वर्णन हो गया और फिर ये बरात महाराज जनक के द्वार पर पहुँच गई भगवान राम द्वार पर जब पहुँच गए बरात पहुँच गयी तो भीतर सबको समाचार हो गया मिल गया कित द्वार पर आ गए बस अब दर्शन करने के लिए आरती वगैरह सजा करके द्वार पर स्वागत करने के लिए चली सीता जी की मां सुनैना ने भी थाली ली स्वर्ण की थाली और उसमें आभूषण वो उसमें सुंदर आरती का सब सामान और मंगल की वस्तुएं सब लेकर के वो द्वार पर पहुंचे और वहाँ पर उनका जैसे ही देखा सुनैना ने भगवान राम को तो उनके सुंदर स्वरूप को देख करके वो गदगद हो गए बहुत प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हुआ अपने आप को तो उन्होंने बड़ा धन्य माना और इतनी अधिक उनके हृदय में प्रीत उत्पन्न हुई कि नृत्यों में अश्रु आ गए तो ये प्रेम की अधिकता का वर्णन है, जब अधिक प्रेम आने कोई भी इमोशन कोई भी हृदय की कोई भी भावना प्रदीप्त होती तो है बहुत तेज तो तो के कारण भी उनके आंखों में आंसू आ गए और भी जिन महिलाओं ने भगवान श्री राम जी को देखा उनकी भी सबकी यही गति हो गई तो अब उसके बाद परछन और आरती होती है उसका वर्णन करते हैं कहते हैं नय नी रह मंगल जानी सब स्त्रियों ने अपने आँखों के आंसूओं को रोका मंगल का अवसर है लोग समझेंगे की आंखों आंसू आ रहे है तो ये दुख नहीं हो तो दुख लगे इसलिए उन आरतों का आसनों को उन्होंने रोका और परिच्छन करें मुद्दे मल रानी और रानी जो है ना जो है वो उनका परिच्छन करेंगे परिचन पहली बार जब पुत्री की माँ की आरती करती है तो उसका नाम परिचंद कर है पहली आरती आरती उसके बार में भी होती है वहां सब उनको आरती कहेंगे यहाँ परिछन कहा पहले ये जबकि भगवान राम अभी घोड़े पर बैठे उतरे नहीं है उसी समय उनकी जो आरती परिचन्न हो पर गया और बस वेद विहित अचारू आरती होने के बाद में फिर सब जो वैदिक रीतिया थी उनके अनुसार अलौकिक व्यवहार जिस प्रकार के थे वो सब किए गए और तीन भलीहारू वे सब भरी बात्र थी वयोवृद्ध स्त्री और जितनी विप्रोह की स्त्रियाँ वे सब रीत जो जानने वाली थी वह उपस्थित थी उनमें वो सब ये पूजन आदि का सब कार्य वहाँ कराया और उस समय वहाँ विप्रलोक जो उपस्थित थे उन्होंने वैदिक ध्वनि के मंत्र बोले पंच शबदि और मंगल गाना गा स्त्रिया थी तो मंगल गीत हो रहे थे स्त्रियों के द्वारा और पंचश धुनि के माने वैदिक बात हो रहा थे उस समय से ये विप्रलोक जो हो वेद उच्चारण कर रहे थे पटका पर सब जब हो गया तब तो उसके बाद भगवान थोड़े से उतरे और फिर पावड़े परे। पावड़े परे अंदर जाने के लिए किस मार्ग से कहा जाना है तो मार्गदर्शन करने के लिए ऊपर तो से पावडे पर से चलते हुए भगवान राम अंदर की ओर बाकी बरात से बाहर रहते भगवान श्री राम जी अंदर जाते हैं और करी आरती अर्घिन और फिर ये वो हो जब वो भगवान राम ढोले से अंदर जाने लगे तो उसके बाद दोबारा आरती दोबारा आरती अब आरती जो है वो परछन नहीं है परछन पहले हो गया अब उसके बाद जब घोड़े से तब आरती अब आरती होने के बाद अब देखो कितना विस्तृत वर्णन है कि विवाह का कार्यक्रम किस प्रकार से कि किया जाता है ये वैदिक रीत लौकिक रीत वैदिक रीत तो सबके लिए है लेकिन लौकिक रीत जो है वो अपने अपने पुल के अनुसार अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अलग अलग रीतिया बन जाती हैं, तो लौकिक रीति तो है में ये सब लौकिक रीतिया रीतियों की स्थूल बहुत होती है और अपने मन से सोचने लगता है जैसे तो तात्पर्य समझ में नहीं आता इसलिए वो समझता ये खजूल की बातें है ये आदम्बर कमान ढोल सब क्या बेकार की बातें करते हैं ऐसे करके जिसको नहीं समझना बेकार लगता है लेकिन जब ऋषियों ने मुनियों ने वृद्ध लोगों ने विचार करके ये रीत रिवाज बनाए तो उनके पीछे कोई प्रयोजन था वह समझते थे कि से कुछ आंतरिक अपने संबंध किस प्रकार के बनेंगे और व्यक्तियों के सदाचार धर्म इस प्रकार की भावनाओं को ध्यान में रखकर के ये सब नियम बनाए गए थे जैसे जैसे धर्म के प्रति लोगों की आस्था हटती जाती है रीत रिवाजों के प्रति भी आस्था हटती जाती है और उसके परिणाम स्वरूप लोगों को उत्ता ही दिखाई देता है जितना दिखाई देता है उसके आगे उनको कुछ समझ में नहीं आता परिणाम ये हो गया कि मेरा बाह्य जीवन दिखावटी जीवन आडम्बर वाला जीवन वही प्रधान हो गया और जो भावनाएं थी जो लोगों के सद्विचार थे उनकी तरफ से लोगों का ध्यान हट गया अब कहीं कोई संबंध होते हैं लेकिन कहीं किसी से कोई प्रीति नहीं आंतरिक भाव भी हो गया संबंध बस खतन बात उसके बाद में न पूछना में ताजना न कहीं कुछ कभी इस प्रकार से जो ये है जो एक कहना चाहिए कि स्थूलता आती जाती है और जो अपने जीवन में प्रेम का आनंद का संचार होना चाहिए वो सूखता जाता है समाप्त होता जाता है ये सब के सब रीत रिवाज बनाए तो कोई आकाश से अपने आप नहीं गिरे ये सब लोगों ने बैठकर के समस्याओं को जान करके कि समाज की रचना कैसे होती है समाज का संगठन कैसे चलता है इन सब बातों को सोच सोच करके सब नियम बनाए गए इनके पीछे बहुत गंभीर चिंतन रहा तब उनकी रचना हुई, खाम खाम कोई ऐसे ही शुरू हो गए हों अंधविश्वास से ऐसे नहीं हो गए तो उनको सबको तुलसीदास जी का तात्पर्य की यह है समय समय पर लोग उनकी उपेक्षा करने लगते हैं और तो ये सब सीख है तो तुलसीदास ने उस सब सब विधान को सिखाने के लिए कहा कि इनको बार बार कोई पढ़ेगा तो समझेगा कि हाँ ऐसा भी करना चाहिए हाँ ऐसा भी करना चाहिए जैसा रामायण में लिखा हुआ है जैसा भगवान राम के विवाह में सीता जी के विवाह में हुआ वही हमें रीति रिवाज उसी प्रकार के हमें भी अपनाने चाहिए अब ये जहाँ इस प्रकार के रीत रिवाज हैं ब्राह्मणों के अलग प्रकार के हैं छत्रियों के अलग प्रकार के है वास्तुओं का अलग प्रकार तो वहाँ जहाँ जहा प्रकार वो तुलसीदास ने उनका कम वर्णन किया ज्यादा नहीं किया लेकिन कुछ तो करने ही पड़ा छत्रियों के विवाह हो रहा है भगवान राम और ये महाराज दशरथ सब जनक छत्री हैं राजा हैं उसके कारण तो उस प्रकार का वर्णन करना होगा लेकिन फिर भी जहाँ तक हुआ है तहाँ तक उन्होंने उसको बचाया है कि हर कोई व्यक्ति जो है उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके इसलिए यह पहले परछन हुआ उसके बाद आरती हुई काउडे करे भगवान राम को तो भवन अंदर ले गए दशरथ सहित समाज विराजे विराजे मान द्वार पर रहे महाराज दशरथ उनकी सारी बरात साज में ये सब वही द्वार पर विराजमान खड़े विभव विलोक लोकपति लाजे उनका विभव देख करके लोकपति भी मैंने लोकपति बहुत धनी समझे जाते हैं कुबेर तो भी बहुत धनी समझे जाते हैं और उनका भी वैभव बहुत विस्तार है लेकिन इनको उनके सामने जितना इनका है उतना किसी का नहीं है वो भी उस समय लज्जित हो रहे हैं महाराज दशरथ का वैभव महान है और वो वहाँ पर विराजमान है बस समय समय आकाश से देवता रहते हैं ये तो पहली कथा चल रही बस देख रहे थे समय समय तुलसी रात ने यह कह दिया कि बार बार न कहना पड़े जहाँ कहीं आप बहुत आवश्यक हो वहीं कहें अन्यथा समय समय पर फूलों की वर्षा होती रहती है जैसे अब ये परिचन हो रहा है तो एक विशेष समय है उस समय देवताओं ने पुलों की बरसात की और बाजे भी बजे विशेष बाजे बजे और उस समय जो है तो जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो उस समय का एक उत्सव जिस प्रकार का बनता है तो उसका दर्णन करते हैं। है। आजकल इस प्रकार से देख सकते हैं कि जहां जहाँ मुख्य मुख्य इस प्रकार के कार्यक्रम व्यवहार में होते हैं तो एक फोटोग्राफर खड़ा रहता है वो उसी समय उसकी फोटो ले फिर आगे कार्यक्रम चलने लगता है जब कहीं कुछ फिर और विशेष कार्यक्रम आया खर्च और सब फोटो ले ऐसे ही देवता लोग देखते रहते हैं जहाँ जहाँ कार्यक्रम चल रहा है जहाँ विशेष कोई कार्यक्रम हुआ जहाँ उन्होंने फूलों की वर्षा कर इसलिए जो है समय समय पर फूलों की वर्षा होती है समय समय सर वर्ष फूला और शांत बने मई स्वर अनुकूला शांति बने मैंने शांति पाठ करते हैं शांति पाठ तो मई बिप्र लोग बिप्र लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और वो वैदिक मंत्रों के द्वारा शाम शांति पाठ बोलते रहते है नगर को लाहल होई, इस प्रकार से प्रकार प्रकार कोलाहल संक्षेप में स्त्रिया भी गा रही हैं। बाजे भी बज रहे है और आकाश में देवता लोग भी बाजे बजा रहे हैं तो सब उनसे लेकर के आकाश तक सब जगह कोलाहल हो गया और आने न कोई और फिर वहाँ पे सब उस जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसी देखने में पड़े हैं एक दूसरे की कोई सुनता नहीं एक तो कोलाहल बहुत होता तो सुनाई देता ही नहीं है कोई कुछ बोले भी तो सुनाई नहीं देता और इस समय जबकि भगवान श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को सब देखने में लगे हुए हैं और वो भवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सबका ध्यान उसी हो कोई कुछ बोलता भी है तो किसी को सुनाई नहीं देता कोई उस पर ध्यान नहीं देता है मानी शब्द चित्र उस समय की स्थिति किस प्रकार की थी उसका शब्दों के द्वारा कैसे वर्णन किया जाए जिससे कि सुन कर के व्यक्ति की बुद्धि में वही स्मृति आ जाए और वैसे ही दिखाई देने लगे अपने हृदय में बिल्कुल इस प्रकार का जो घटना है घट रही जो कुछ हो रहा है जहाँ जिस प्रकार के दिखाई दे रहा है वह सबको व्यक्ति को अपने हृदय में दिखाई देने लगे इसलिए इतना विस्तार किया और यही विद्राम मंड आए बस इस होता गया बीच की बात इतनी देर में बोल दी आपर भगवान श्री राम जी पांवड़े पर ही थे अर्घ दिया ही गया था उसी के साथ भगवान राम जब भवन में अंदर जहाँ मंडप था उस मंडप के नीचे पहुँचा दिया आसन बैठाए अर्घ दे करके उनको भगवान श्री राम जी को आसन पर बैठा दिया तो सबसे पहले जब आती तो बाद में लेकिन भगवान राम को पहले अंदर ले जा करके तो मंडप के नीचे आसन के भगवान राम को बराधमान और वहाँ फिर भगवान की आरती होती अब देखो कहते हैं कि बैठा रहे आसन आरती कर निरख बर सुखता वहीं आसन पर भगवान राम को बैठा ला फिर आरती के और बरवन बर, बर है बर तो भगवान राम इस समय बर रूप में हैं तो उस बर के रूप में भगवान राम खूब सजे बजे बड़े सुंदर रूप में वहाँ पर मंडप के नीचे बैठे हुए है तो जो वहाँ पर अब, इस समय वहाँ पर स्त्रिया स्त्री है भवन की जितनी स्त्रिया है राजभवन की जो है वो और जो भी उसमें समय बरात में सम्मिलित होने के लिए और भी आयी हो वो सब वहाँ उठी उन्हीं की भीड़ लगी हुई है और वो सब लोग भगवान श्री राम जी को देखकर के आनंदित हो रहे हैं सुख का एक बात ये देखेंगे कि यहाँ पर ये बरात का जो वर्णन चल रहा है ये परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसके दर्शन से सुख प्राप्त होता है ये विशेष रूप से वर्णन है तो भगवान राम का सुंदर स्वरूप आनंद कंद भगवान और उनको जो देखता है वो भी आनंदित होता जाता है तो ये सिद्धांति जो जिसको भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं उसे आनंद की प्राप्ति होती है तो वही भगवान का आनंद भगवान के आनंद के साथ भगवान का सुंदर स्वरूप सुंदर स्वरूप भी आनंद देने वाला तो सब लोग देख देख करके प्रसन्न हो रहे हैं आनंदित हो रहे हैं और मणिभसन भूषण पूरी बारही मारी मंगल गावी वो सब स्त्रियाँ वहां जो रहती है वो मंगल गीत भी गा रही हैं और भगवान श्री राम जी का जो है वो निछावर हो रही है उनकी बारह के माने उनके ऊपर निछावर करके बांटती है मणि मणि और फिर वस्त्र बसंत भूषण आभूषण ये सब आभूषण वस्त्र मणिया धन ये सब जो है उनकी लेके ले भगवान के निछावर होती है और वो बांट दी जाती है ब्रह्माद सरोवर भी प्रवेश बनाए कौक देख अब वहाँ पर स्त्रियों के बीच में वहाँ बिप्र लोग भी हैं, जो कि मंगल काम कर रहे हैं वो वेदक पाठ कर रहे हैं तो वेदत कर रहे हैं तो उन्हीं वेदत करने वाले बिक्रो के बीच में देवता लोग भी विद्यमान हैं, लेकिन इन देवताओं ने बिक्रो का ही रूप धारण कर रखा है ये ब्रह्माद्य सरोवर ब्रह्मा जी माने ब्रह्मा जी हों शंकर जी हों विष्णु भगवान हो इंदिरादी देवता हो ये दिक्पाल आदि हो ये सब देवताओं ने क्या किया है ये सब लोगों ने विक्रवेश बना रखे हैं बनाए कौतुक देख और वो सब कौतुक देखे उनके लिए बड़ी आश्चर्यमयी घटना दिख रही है कि भगवान का विवाह कैसे हो रहा है भगवान कैसे सुंदर स्वरूप धारण किए हुए मंडप के नीचे विराजमान तो उनके देखकर के सब आनंदित हो रहे हैं एक ये भी देखते है जिनकी की जिनकी सत्य गुण की अधिकता हो तमोगुण न हो अजगुण न हो सत्य गुण अधिक हो गया हो तो उन्हें प्राप्त है। यदि सप्तुणी व्यक्ति उसको भौतिक सुखों की इच्छा रही तो उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाती है वहां से भौतिक सुख प्राप्त हो जाते हैं सत्य गुण है भौतिक सुख, है। है, सुख है। वो उनको प्राप्त हो जाते और जो जो कामना करते हैं वो भी उन्हें प्राप्त हो जाते हैं तो सत्यगुण सत्यगुण के साथ में सत्कर्म धर्म उसकी प्रधानता और धर्म के फलस्वरूप स्वर्ग और स्वर्ग में कुछ ये सभी इस प्रकार एक से एक दूसरे से संबंधित है सत्यगुण होगा तो व्यक्ति धर्म में वृक्ष रखेगा परमात्म कार्य करेगा धर्म का आचरण करेगा और धर्म के कारण से पुरुष स्वर्ग की प्राप्त होगी स्वर्ग प्राप्त होगी तो वहां उसे भौतिक सुख प्राप्त होगा अब एक दूसरा भी विधान दूसरा रास्ता भी है कि सत्यगुण की अधिकता हो और वह धर्म के फलस्वरूप होने वाले जो भौतिक सुख है उनकी कामना न करे परमार्थ की कामना करे परमात्मा को कुछ आरोप तो ऐसा व्यक्ति फिर विप्र है और वह परमात्मा के लिए परमार्थ की साधना करेगा तो दूसरा मार्ग यहाँ से बदल जाता है दो मार्ग हो जाते हैं यहाँ से में देखते हैं जहाँ सत्यगुण हुआ तो सत्य के बाद में दो एक तो यहाँ से धर्म के अनुसार से सत्य गुण हुआ स्वर्ग तक चले गए दूसरा ये हुआ कि अगर तीनों की कामना नहीं की तो फिर धर्म का आचरण करके व्यक्ति को उसको तो फिर वैराग्य हुआ और वैराग्य से परमात्मा के प्राप्त करने की कामना हुई तो इन दोनों को एक को कहते हैं देवता और एक को कहते हैं विक्र है दोनों ही सत्यगुण लेकिन दोनों के सत्यगुणों में जो फल है उनकी कामना जो है उसके कारण से प्रकार अंतर भेद हो गया इनके स्वर्वादी की सुखों की भौतिक सुखों की आदि की कामना हो गई तो वो देवत्व को प्राप्त हो अगर उनको इनकी कामना नहीं हुई तो फिर वो व्यक्त को प्राप्त हो गए इसलिए प्राप्त होना देवताओं से भी अधिक दुर्लभ है लेकिन किस व्यक्तित्व को प्राप्त होना जिसमें व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति उत्कट कामना हो उसी के लिए वो अपने आप को समर्पित कर रहा है ये इस यहां पर जैसे ये बता दिया इसके माने देवता लोग भी विप्रो का रूप धारण कर सकते हैं विप्रो का रूप क्यों धारण कर सकते हैं क्योंकि ये भी सप्तण है और विप्रक् दिप्र, वो भी सत्य गुण है इसलिए वो जो जिस स्तर का है वो उसी स्तर पर उसी प्रकार का रूप धारण भी कर सकता है तो इसलिए भोले के देखो ये है देवता लोग भी वहाँ इस प्रकार के दर्शे समय समय सुर वर्षा ही पूरा शांत पढ़ी महेश और नगर और नगर न लह आसन कर मंड कहीं आये अरग दे आसन बैठाए यहाँ तक तो होने के बाद में बता दिया कि सबको इनके आरती हुई आभूषण इत्यादि इनका निशावर हुई तो ब्रह्म दिख सुरप्रवेश बनाए कौतुभ तो दे कहीं ये सब मित्रों का रूप किए हुए वहाँ उपस्थित हैं और जो है वो उस मंगल कार्य को देखते देख है और लोग रघुकुलीवन देख और वो जब देखते हैं क्या कि जो सूर्य वंश है वो तो कमल के समान है और भगवान श्री राम जी सूर्य के समान है जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल का बन खुल जाता है उसी प्रकार से सब रघुवंश जो है इसी प्रकार से आनंदित प्रमुख रहा है वो ये सब देखते है सुफल जीवन देख वे सब देवता लोग भी उनको सबको देख देख करके आनंदित हो रहे हैं अपने जीवन को सफल मान रहे हैं ये देखते हैं कि भगवान के विवाह का ये सुंदर आनंद देखने को हमें अवसर प्राप्त हुआ है अब एक बात और भी अब तुलसीदास तो जी को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई देवता बरात में हैं, तो उन्हीं का वर्णन होता रहे और उन्ही की महिमाएं गाई जाती रहे तो ये कुछ अच्छी बात नहीं ये अपने आप में समाज में समाज के सभी वर्गों को साथ में लेना है इसलिए जो अन्य वर्ग है उसका भी तुलसी राशि आदर पूर्वक वर्णन करते हैं इस समय कहते हैं कि नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाए ये सबके सब भगवान सब राम के निछावर पाते हैं ऊपर मणि बसन भूषण भूरी बारही नारी मंगल गावही तो वहाँ तो वो तो निछावर हुई लेकिन निछावर मिलती किसको है तो बताए नाऊ बारी घाट नट ये सब भगवान राम के निछावर प्राप्त है निछावर तो बहुत प्रकार की होती बहुत लोगों की होती संसारी लोगों की होती रहती है लेकिन आज इनको सबको तो जो निछावर प्राप्त हुई वो भगवान राम की प्राप्त हुई तो ये सब बड़े गजब है सब बड़े आनंद है भगवान राम के निछावर प्राप्त होना कोई साधारण बात है इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के उसको सबको सब दे रहे हैं <coughs> यहाँ तक की है की भगवान राम की निछावर प्राप्त करने के लिए देवता भी इन लोगों का रूप धारण करने को तैयार भगवान राम के निशावर मिले तो देवता कहते हैं कि हम भी नागुबारी भाट बन जाएंगे कोई बात नहीं ऐसे करके जो है उनको निशावर वो देते हैं लेकिन अब वो निशावर लेते हैं तो उसके बाद क्या होती है तो कहते हैं कि मुदित असी सही प्रसन्न होकर के वो सब आशीर्वाद भी देते है और नो सिर झुका करके प्रणायाम भी करते हैं और हर्ष में हृदय समाये और हृदय में उनको हृदय में बड़े आनंदित तीन बातें है ये लोग जो हैं वहाँ पर एक कार्य तो ये करते हैं वो तो सब हो ही रहा आनंद इसलिए का जब उनको निग तो प्रसन्न है भगवान राम के दर्शन से प्रसन्न है तो, तो प्रसन्नता आती है लेकिन दूसरी बात ये की अपनी स्थिति के अनुसार वे भगवान राम को प्रणाम करते हैं चूंकि लाऊबारीट इत्यादि है तो उनके लिए भगवान राम प्रणमन है भगवान न हो एक समझ लोक राजकुमार भी हो तो भी वो प्रणम में इसलिए उनको प्रणाम करते लौकिक रीत इस प्रकार की हो लेकिन एक दूसरी बात और भी है जो इसमें ध्यान देने की है के बड़े देते। तो ऐसा लगता है की समाज में इनके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है हर एक के आशीर्वाद की तो है ही है माता पिता के बड़े लोगों के आशीर्वाद की तो आवश्यकता है ही है ये जिनके नाम के ना बारी गि घाट नट इनके आशीर्वाद की भी आवश्यकता इनको आशीर्वाद की आवश्यकता मानी इनका भी आदर होना चाहिए लेकिन एक एक संतुलन होना चाहिए संतुलन के माने ये वो सब के सब अपने स्थान पर जैसे जिस स्थान का स्थान है उस स्थान के अनुसार वो रहें भी लेकिन भावात्मक रूप से उनका आंतरिक रूप से अनादर न हो बल्कि उनका आदर हो ये भी दिखा दिया था तो ये गारी रूप से तो ये नारूबारी भाव सब उनको प्रणाम करते हैं तो ये तो उनका जैसा स्टेटस है जिस प्रकाश उस प्रकार करते हैं लेकिन अन्य लोग जो है वो गारी रूप को ही नहीं वे लोग जो है वो हो सब आशीर्वाद को भी चाहते है और उसी प्रकार इनके सबके साथ प्रेम व्यवहार भी रहते आगे मिले जनक दशरथ कर वैदिक लौकिक सबरी मिलत महादोराज विराजे उपमा खोज खोज कबिला इन समय उपमाणी सामद देख बरसे देरच उप जावा जगते देखे सुने ब्या बहुत सकल भाति सनुसाज समाज समी देखे हमें आजू देव गिरा सुनी सुंदर साची प्रीत लौकिक तुह सुची कामडे अरघु सुहाये सागर जनक मंड कह लिया मंडप विलोक विचित्र रचना रुचिताज पहाणी जनक सुजान सब कमान सिंहासन धरे सरस बशेष्ठ पूजे विनय करिया सुसलहि कहीं पूजत परम पीत के तो कहीं वाम देव आदि कर पूजे मुदित महेश दिव्य आसन सब सदसन लही अशीष से की तहन से तहन की तो सब की अब यहाँ तक तो ये मंडप के नीचे भगवान श्री राम जी के विराजित होना आरतीज होने का कार्यक्रम हो गया अब वो बाहर क्या हो रहा था वहाँ पर उसका वराम करते हैं बारत राजभवन के द्वार पर अभी ठहरी हुई थी और भगवान राम को तो स्त्रिया अंदर ले गई मंडप के नीचे लेकिन यहाँ पर महाराज दशरथ जी सबसे आगे बरातियों में खड़े हुए हैं और जनक जी को बुलाया गया और जनक जी और महाराज दशरथ इन सब दोनों का मिलन हुआ जिसे संभौर आजकल कहते हैं सामध तो मिले जनक दशरथ दशरथ अति प्रीति का तो फिर जनक जी आकर के महाराज दशरथ से यहाँ मिले दोनों बड़े प्रेम के साथ जनक जी और दशरथ जी का भेंट हुए और कर वैदिक लौकिक सब रीति ही उस समय जो वैदिक रीति है लौकिक सकती है वैदिक रीत, रीत। तो सामान्य सिद्धांत ही बताया कि दोनों को पिता पुत्र के भी पिता और पुत्री के भी जी पिता इन दोनों को आपस में मिलना चाहिए प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए वैदिक रीत हो गई मिलना चाहिए उनको आपस में द्वार पर लेकिन कैसे मिलना चाहिए अब वो अलग अलग रीतिया है अब आजकल कहीं जब दोनों मिलते हैं तब तो दोनों तरफ के बराती जनाती लोग उनको दोनों को लाते हैं आकाश ला करके उनको आकाश में सामने आमने सामने खड़ा किया गया कहीं कहीं नियम है की कपड़ा दोनों के बीच में पहले लगाया गया और फिर उसके बाद में उनके छाती में पान चपकाया गया दही लगाया गया फिर तो उनके उनको तिलक लगाया गया पूजन किया ये सब क्या है ये लौकिक और ये सब के बाद पर हटा लिया गया बता दिया कि तो दोनों ने एक दूसरे से छाती से मिले आकर तो दोनों को समझी कहते हैं दोनों सम... संतमन एक समान और धीमन बुद्धि दोनों की बुद्धि एक समान एक समान भावना वाले एक समान सिद्धांत वाले एक समान मान्यता वाले इसको माने दो परिवारों में जो सम्बन्ध हो तो उनकी बुद्धिया पिता से लेकर के पिता माता से लेकर के जहाँ जहाँ संबंध हो वो बुद्धि वाले और फिर उसके बाद उनके पुत्र भी होंगे और पुत्रिया भी होंगे उनका जो विवाह होगा वो तो उनमें शाम में बना रहेगा समुद्धि के कारण लेकिन अगर बुद्धि को ध्यान नहीं दिया गया कि दोनों की बुद्धियाँ किस प्रकार की हैं, केवल ये देखा गया कि दोनों के पास धन कितना कितना है और उसके आधार पर विवाह हुआ तो बस उसके बाद विवाह असफल होने लगती उनमें जो है अस्फलता आने लगती है ध्वजा फुसाट शुरू हो जाते हैं मारकाट शुरू हो जाती है छोटा छोटी शुरू हो जाती है माने की जो तो आधार मुख्य आधार है समबुद्धि उसकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया गया इनका जब बाई आधार के ऊपर धन के ऊपर दिखावे के ऊपर ये संबंध होते हैं तो इनका संबंध खोखला होता है इनकी जड़ नहीं होती मजबूती नहीं होती आधार कुछ नहीं होता लेकिन जब आंतरिक संबंध हो जब बुद्धि जब दोनों की एक सी हो एक ऐसी हो तब उनका जो संबंध होगा एक साथ होगा तब उनके आंतरिक भाव एक से बने रहेंगे और विचारों में साम्यता होगी वो बहुत आवश्यक है विचारों की साम्यता के कारण से दोनों के इसके मैंने तात्पर्य कि दोनों की संस्कृतियां एक से होनी चाहिए कई कल्चर एक से होना चाहिए जब ये दोनों की एक से हो तब समृद्धि हो अगर एक व्यक्ति मानता है समाज में शराब पीना और मांस खाना श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है और दूसरा ऐसा नहीं मानता दूसरा मानता ये तुच्छ व्यक्तियों के लक्षण है हिन्न व्यक्तियों के लक्षण अब दोनों के संबंध हो उसका परिणाम क्या होता है एक को पसंद है दूसरे को पसंद नहीं है एक उसकी निंदा करता है वो उसकी निंदा करता है जो शराब खाने पीने वाले मांस खाने वाले हैं वो जो नहीं खाने पीने वाले उनकी निंदा करेंगे अरे साहब वो क्या है दरिद्री है वो खा नहीं सकते पी नहीं सकते न पीछे चला सकते क्या कुछ नहीं वो उनकी इस निंदा करें और जो उसको नहीं खाने वाले हैं वो मांस खाने वाले शराब पीने वालों की उनकी निंदा करेंगे अरे श्राफ क्या है वो तो बड़े हैं, मांस खाते हैं ऐसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट है उनको निकृष्ट व्यक्ति है अब देखो दोनों की दृष्टियां जो है भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और एक दूसरे की निंदा करेंगे तो निकट नहीं आ सकते दोनों में प्रेम नहीं हो सकता आदर्श आधार नहीं हो सकते इसलिए आधारभूत सिद्धांत जो दो संबंधों का है वो उनकी आंतरिक धारणा एक होनी चाहिए मानसिक रूप से इसलिए वे जो है वो हो। ये दोनों जो है जनक जी और महाराज दशरथ ये दोनों की बुद्धियां एक सी एक सी माने दोनों राजा हैं इसलिए वो समानता तो दोनों की राजा बाहरी रूप से समानता हो गई लेकिन आंतरिक रूप से भी समानता है महाराज दशरथ ने भी अनेक जन्मों में बड़े पुण्य किए उसके फलस्वरूप भगवान राम उनके यहाँ उतरे और जनक जी ने भी बहुत जन्मों तक तो बहुत पुण्य किए तो उनके समान सीता तो तो जी जहाँ उनके यहाँ उन्होंने अवतार लिया तो तो दोनों ही धर्मात्मा है दोनों ही पुण्य आत्मा है कहते हैं न शंकर शंकर जी, जी की जैसी आराधना महाराज दशरथ ने की और शंकर जी की जैसी आराधना धन जी ने की आज तक संसार में किसी ने नहीं की हो तो अब ये सब दोनों कुछ दृष्टि से समान है पुण्य की दृष्टि से दोनों समान है वो परमात्मा में भक्ति परमात्मा में प्रेम तपस्या इस बात में दोनों समान है केवल यही नहीं कि दोनों समान इस बात में कि दो राजा है तो हो गए समान संधि हो गए राजा होना जो समानता नहीं उनकी समानता आंतरिक समानता है इसलिए कहते हैं इस प्रकार से ये सब मिलते हैं मिलते महादेव विराजे इस प्रकार से ये दोनों ही राजा महाराज दशरथ और जनक दोनों मिले बड़े मिलते समय जब ये मिल रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहे उपमा खोज खोज कवि लागे जब ये दोनों मिलते हैं तो सभी ने खोज की कि भाई ये दोनों मिले तो कैसे इनकी तुलना बताओ कोई कोई तो उदाहरण दो उपमा कोई होनी चाहिए लेकिन खोजते हैं तो उपमा कोई मिलती नहीं किसको बताने की कि ये दोनों ही समाज है बताइए देवताओं में कोई ऐसे हैं जिनकी तुलना कर रहे कोई इतिहास में कोई पूर्व काल में इस प्रकार के कोई हुए हैं जिनसे जिनकी तुलना कर रहे इतने पुण्य आत्मा और ऐसे जिनमें कि दोनों हों ऐसा कोई हो नहीं इसलिए किसी को उपमा नहीं मिली लही न कहता कतम हार ही मानी जब कहीं कोई उपमा नहीं मिली तो कभी अपने मन हार गया और फिर कहा कि भाई देखो ये अद्वती और कहा कि इन, इन समय यही उपमा और इनके समान बसी ही है इनके समान कोई दूसरा नहीं उपमा की बात एक ये भी आती आगे उपमाए तो अनेक दी जाती हैं लेकिन अंत में जब निरुपमेय कोई हो जिसकी उपमा नहीं हो सकती ये कहें कि इनके समान बस यही है अदगति है माने इनके समान दूसरा कोई नहीं सामद देख देव अनुरागे देवताओं ने भी देखा कि दोनों महाराज दशरथ जी जनक जी मिल रहे हैं और उनका सहमत हो रही है तो बड़े प्रसन्न हुए मिलकर के वो भी देवता लोग भी देखे और सुमन बरसे जैसे गाम लागे देवता फूला फूलों की वर्षा करके फुल लगे मान जो भगवान श्री राम जी के जब परिछन हुआ तब देवताओं ने फूल पठाये वही तो सद महाराज दशरथ जनक जी का जब सामद हुआ तो जी उनको फूल वर्ष लगा सामध यहाँ पर वो जो संधोर कहने लगे आजकल बोलने लगे जैसे उस प्रकार उसी को यहाँ पर सामद बोले दोनों तो में सामद हुआ एक दूसरे से गले मिलेगी जग व उपजावा दबते देवता लोग कहते हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की सब लोगों को बनाया देखे सुने बहुत से अभी तक हमने बहुत से विवाह देखे बहुत से समझी लोग देखते लेकिन ऐसे समझि और ऐसा विवाह हमने कभी नहीं देखा सृष्टि के लिए करके आज तक सकल भांति भात सम समाज और कहा कि समय दोनों का साथ समाज बिल्कुल एक समान है एक समान दोनों ही का स्वभाव एक समान दोनों राजाओं का चरित्र एक समान दोनों राजाओं का भाग्य एक समान दोनों राजा लोगों का वैभव ये सब बाहर भीतर सब प्रकार ऐसी एक समान है एवं सम देखे हम आजू समि कैसे सम होना चाहिए वो तो आ ही हमने देखी माने तुलसीदास जी तो फिर जो कुछ है उसके वर्णन करी रहे हैं लेकिन उनके भावना ये लगती है तुलसीदास जी को कि संधियों को भी इनसे महाराज दशरथ से और जन जी से शिक्षा लेनी चाहिए ऐसे संधियों होनी चाहिए जैसे ये हर जगह कोई एक आदर्श है अपने रामचरित मानस में तो समझियों का आदर्श क्या है कैसे समझियों तो मानस में ढूंढो कैसे समझी होनी चाहिए जैसे महाराज दशरथ हो जनक जी ऐसे सं सं होने चाहिए उनके लिए आदेश समसंधि देखे हम आज उस समझि सम लगा करके स्पष्ट कर दिया संधि सम होने चाहिए इसलिए कह दी कि वास्तव में संधि, वैसे तो नामधारी संधि होते हैं संधि होते नहीं है सम होते नहीं है कम ज्यादा होते हैं स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं स्थितियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती है ऐसे तो होते हैं तो फिर वो समझि गायके हाँ वो नामधारी समझी है समझी बोले जाते हैं लेकिन आज देखा तो समझी जैसे होना चाहिए ये बिल्कुल समझी है ऐसे होना चाहिए देव गिरासन सुंदर साक्षी आप कहते हैं देखो देवताओं की वाणी तुलसीदास जी उसका समर्थन भी करते हैं पहले देवताओं से कहलाया इसी बात को कि मैंने तुलसीदास जी क्या कहते हैं जो तुलसी देवता कह रहे हैं उसको बात को सब लोगों को मानना चाहिए आदर करना चाहिए और फिर तुलसीदास ये भी कहते हैं की देवताओं की बात कैसे है ये ऐसे नहीं कि देवता लोग जो हैं इस बात को बढ़ा चढ़ा करके जो उस समय बहुत प्रसन्न थे इसलिए प्रसन्नता में कोई बात जबकि बढ़ा चढ़ा करके बातें कर देता है वहां पर वैसा होता नहीं है फिर भी बोल देते हैं इसलिए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है देव गिरासम सुंदर सांची देवताओं की वाणी जो है सच्ची भी है और सुंदर भी है सच्ची इस बात में है कि अगर वो कहते हैं कि दोनों समझी सम है तो वास्तव में सम है मुठमुट के सम नहीं है समझी इसलिए उनकी बाणी सत्य भी है और सुंदर बाणी भी है सुंदर बाणी की माने वो जब बोलते हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक बोलते हैं और अपने आप को भी कृतज्ञ मानते हैं कि ऐसे लोगों के दर्शन हमको प्राप्त हुए ऐसे विवाह को हम देख सके जिसमें ऐसे संदिग्ध हो इसलिए वो विनम्रता पूर्वक उनकी प्रशंसा करते हैं वाणी में उनके जो है मधुरता भी इसलिए बोले कि तो देखो, देखो देवता लोग जब बोलते हैं तो दोनों दोनों प्रकार की बात हो एक तो सत्य बात भी और दूसरी सुंदर बात ये बाणी के दो गुण हैं तुलसीदास जी और भी गुण हैं उनको तुलसीदास जी बार बार बाणी के इन गुणों का उल्लेख करते रहते हैं जब बोले तो सत्य बात बोले लेकिन सत्य बात बोलने के माने ये नहीं है कि कर्कश बोले कठोर कठोर हो जाए खराब लगने लगे सत्य बात बोले लेकिन विनम्रता के साथ बोले मधुरता के साथ बोले सम्मान के साथ बोले ये सब बात भी उसके साथ में होना बहुत आवश्यक है नहीं तो सत्य बात भी प्रभावहीन हो जाती अनादर हो जाती, उसे कोई ध्यान नहीं देता सत्य बात को कहते हैं प्रीति अलौकिक दो दिशा माछी और कहते हैं दो दिशाओं में कि महाराज जनक की तरफ से और दशरथ की हो दोनों की तरफ खूब प्रेम एक दूसरे की प्रति माची के प्रति हुआ माछी के मन जम गया प्रेम दृढ़ हो गया दोनों के बीच में अलौकिक प्रेम दोनों के अंदर हो गया तो, क्योंकि इनके दोनों का प्रेम का आधार भी अलौकिक है और दोनों का समानता कोई लौकिक समानता मात्र नहीं कोई मानसिक बौद्धिक समानता मात्र नहीं इनकी समानता जो है वो अलौकिक समानता है मैंने इनका सबका अंतिम लक्ष्य परमार्थ परमात्मा की प्रीति है दोनों की महाराज जनक को भी परमात्मा में प्रीति और परमात्मा की प्राप्ति महाराज दशरथ को भी परमात्मा में प्रीति परमार्थ और उनको भी परमात्मा भगवान राम की प्राप्ति इसलिए परमार्थ की दृष्टि से भी दोनों जो है ये है है समान है वहां तक समानताएं की है इसलिए दोनों में प्रेम भी उसी अलौकिकता के कारण से है तीर्थ तामड़े अर्घ सुहाये अब ये जब सामद हो गई अब उसके बाद फिर महाराज जनक दशरथ जी को और भारतीयों को सब अंदर लाते हैं ये अंदर चलते हैं तो किस किस क्रम से चलते हैं वो भी उनका भी वर्णन तुलसीदार तो करते रहते हैं वे सब लोगों को ले जाकर के अपने भवन में आंगन में सबको बरातियों को, को बैठाते हैं तो देख पावड़े अर्घ सुहाये अंदर ले जाने के लिए पावड़े पड़ते हैं अर्ग देते हैं अर्ग देकर के भी ले जाते हैं पावड़े डालकर के भी ले जाते हैं उसे तुलसीदास तो जी ने वर्णन कर दिया पावड़े बिछाए गए अर्घ दिया गया और उसी पर चलते हुए उसी मार्ग से होते हुए अंदर गए पावड़ों पर चलते हुए आंगन में पहुंचे और सादर जनक मंड आए जनक जी इनको सबको बड़े आदर पूर्वक अंदर तक ले गए आगे आगे जनक जी पीछे पीछे उनको ले जाते हुए मंडप तक पहुंचाया जब मंडप पे पहुंच गए तब वहां का वर्णन करते हैं मंडप में क्या हुआ कि मंडप की मंडपिच रचना की रचना तो बहुत पहले हो गई बहुत सुंदर रचना हो गई थी उस समय भी उसकी महिमा का वर्णन किया गया ऐसा कि सुन्दर मंडप बना और उसके बाद में फिर जब देवता लोग आकाश में आने लगे थे तब उन्होंने भी मंडप को पहले देखा जनकपुरी को और फिर राजभवन को और फिर राजभवन में मंडप को सब देवताओं ने देखा तो वहां पर मंडप की सुंदरता का वर्णन किया इसलिए अब यहाँ विस्तार नहीं करते लेकिन अब जब सभी ये लोग उसके अंदर पहुंचे तो जो इन लोगों ने तो पहले मंडप देखा नहीं था महाराज दशरथ ने बरातियों ने मंडप कैसा बना तो जब ये सब मंडप देखते हैं तो देखते है कि बहुत सुंदर मंडप है बड़े प्रसन्न लोग है देख करके मंडप लोह विचित्र रचना मंडप की विचित्र रचना अब विचित्र रचना क्या है वो यहाँ पे तो वर्णन करते नहीं वो पहले कर चुके थे विचित्रचना के मायने ये कि मणियों से हीरों से नाना प्रकार के इस प्रकार के रंग बिरंगे मूल्यवान पत्थरों से उसमें सबकी सब वस्तुएं सब बनायेंगी थी केले पत्ते फल फूल ये सब बनाए गए थे सब उनको काट काट करके छाट छाट करके कोर कोर को छेद कर करके और फिर उसके भीतर सोने के तार डाल डाल करके ये सब इस प्रकार के खम्भ इत्यादि बनाकर तर चारों तरफ मंडप सजाया गया था और उन मुनियों के कारण से मंडप खुद जगमग जगमग खूब चमकता था वो सब जैसा मंडल जैसे प्रणन किया था वो अब आकर के अनुसार देखा रुचिरता मन हरे इतना सुंदर था कि मुनि उनके भी मन हरे किया जाए मुनियों के मन भी उसको देख करके मुनि लोग बीच में भरात्म में साथ में जैसे वशिष्ठ मुनि है विश्वामित्र जी है दामदेव आदि है ये सब लोग भी हैं उन सब उन्होंने भी देखे मंडप और देखे तो कहते हैं कि ये मुनियो के मन जो होते हैं निर्विशय होते हैं मुनियों को कितनी भी सुंदर वस्तु दिखाओ क्या रहता परमात्मा के सामने उनको उसका ध्यान कर रहे हैं उन्हें क्या दुनिया की सुंदर वस्तुओं से क्या लेना देना उन्हें कोई वस्तु तो आकर्षित नहीं करती लेकिन जब ये तुलसी राशि कहते हैं कि बहुत सुंदर है तो क्या प्रमाण अगर मुनियों को भी वो प्रिय लग जाए अब भूल जाए परमात्मा को उसमें देखने में लगे आप तो मालूम पड़ती है बहुत सुंदर वस्तु है तो ये एक मन सुन्दरता का एक मापदंड तुलसीदास जी के सामने है कि मुनियों के मन भी जगह उसमें देख कर तुलसी प्रशंसा करने लगे तो समझे बहुत तो सुंदर कैसे सुंदरता का वर्ण हो गया निज पाणी जनक सुजान सबको आन सिंगासन दिए अब जब सब लोग आंगन में पहुंच गए तब जनक जी ने सबको आसन दिया बैठने के लिए लेकिन आसन देने के साथ साथ एक और बात कहते हैं कि जनक जी ने कुर्सियां उठा उठा करके उनको सबकी रखी के आप पर बैठे आसन के मान्य आसन दी कुर्सियाँ पहले भी चलती थी कोई नई चीज नहीं है लेकिन अब कुर्सियों को बनावट धीरे धीरे बदलती चली जा रही है पहले लकड़ियाँ की बन रही थी बिल्डोहे की बनने लगी फिर प्लास्टिक बने ये तो संसार में होता ही रहेगा तरह तरह के होते रहेंगे प्राचीन काल में इसी प्रकार से कुर्सियाँ होती थी सजावट भी उनकी सुंदर होती थी उनके ऊपर सबको सुनकर सब बैठा गया निज पाणजनक सुजान सबको आन सिंहासन दिए आनम लाला करके उनको बैठने के लिए सुन्दर आसन उनको ला करके अपने हाथ से उठा करके रखे और उनसे सबके बैठने के लिए आग्रह किया अब जनक राजा होकर करके भी कुर्सी उठा उठा कर उनको दें तो ये सब उनके आदर के लिए है जनक जी ने किसी कर्मचारी को बुला करके नहीं कहा कि ला के कुर्सी दो उनको भी बैठा दे ऐसे नहीं बोले तो फिर तो वो थोड़ा अनादर हो जाए मैंने फिर वो जो है अब एक सेवक को लगा दिया अब उनको कुर्सी उर्सी के लिए जनक जी ने मानो अपने आप को उन लोगों से अपने आप को ऊंचा माना ऐसे किया लेकिन जब जनक जी ने स्वयं कुर्सियाँ उठा उठा कर उनको देने लगे तो उनके सामने अपने आप को उन्होंने सेवक मान लिया तो जनक जी हो गए सेवक के समान और ये सब लोग हो गए आदरणीय आदर, आदर के पात्र हो गए तो कुल इष्ट बस, सरिष्ठ वशिष्ट पूजे विनय करे आशीष बही अब सब आसन पर जब बैठा दिए सब उसके बाद दूसरा कार्यक्रम शुरू हुआ पूजन शुरू हुआ तो महाराज दशरथ का तो पूजन हो गया तो समौर हो गयी थी अब उसके बाद में जो दूसरे कार्यक्रम हुए ये इनके जो कुल के गुरु लोग थे ऋषि लोग मुनि लोग वहाँ इकट्ठे थे वो उनके सबका पूजन पहले उनका प्रारंभ होता है उस क्रम से चलते हैं तो कहते हैं सबसे पहले वशिष्ठ जी का उन्होंने जनक जी ने वशिष्ठ जी का पूजन किया कुल इष्ट सरिष्ठ वशिष्ठ पूजे जैसे अपने ही कुल के इष्ट देवता हो इस प्रकार से वशिष्ठ जी की पूजा की अब इनकी इष्ट देवता <laughs> भगवान राम ही इनके वशिष्ठ देवता हैं विष्णु भगवान या भगवान इनके जनक जी की इष्ट देवता हैं उसी तरह से मैंने भगवान की तरह से वशिष्ठ जी को मान करके उनका पूजन किया और बिनय करी आशीष लही और उनके पूजन किया उसके बाद हाथ जोड़े विनती भी उनकी की प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया इतनी ये इतनी बार सब एक पंक्ति हो गये ये वशिष्ठ जी का पूजन का कार्यक्रम हो गया इसके बाद क्या हुआ कौशिक कहीं पूजा तो परम प्रीति इसके बाद में कौशिक जी की पूजा हुई कौशिक मैने विश्वामित्र जी की अब विश्वामित्र जी भी साथ में थे तो वो तो थे ही बरात में भी वो थे भगवान श्री राम जी जब आए तब तो धनुषा तब तो थे ही थे अब कोई चले नहीं गए अभी बरात में हैं और वो भी इनके सबके साथ में भवन में आए तब तो विश्वामित्र जी पूज नहीं तब तो वशिष्ठ जी के बाद फिर विश्वामित्र जी की पूजा हुई लेकिन जगत जी के मन में प्रेम जो है विश्वामित्री जी से ज्यादा है उनको लगा कि सब कार्य जितना आज हो रहा है ये विश्वामित्री जी की ही कृपा से है उन्हीं ने तो सब कर्तव्य सब, सब भगवान राम को ले आए और धनुष उड़वाया तो और इस प्रकार की जो आज स्थिति इन्हीं के कारण से तो हुई है तो उनके प्रति बहुत प्रेम हो बड़ी कृतज्ञता उनके प्रति उनके, उनके मन में उमड़ रही है तो कौन कहीं पूजा परम प्रिय बड़े प्रेम के साथ उन्हें जी की पूजा की और प्रीत की रीत तो न पड़े कही और कितने प्रेम के द्वारा उनकी पूजा की अब उसका वर्णन क्या किया जा जाए बड़े गदगद होकर के उन्होंने विश्वामित्री जी का पूजन किया इसके बाद उनका विश्वामित्री जी का पूजन हो जाने के बाद में फिर तो और लोग जैसे बामदेव भी थे वहीं पर हूँ साथ में उनको तो उनकी भी पूजा की बामदेव आदि आदिक ऋषय पूजे मुदित आशीष लही मही पर, मुदित महीष मने महीष मने, मने जनक जी ने जनक जी ने फिर बामदेव की भी और तमाम और जो ऋषि थे वहाँ पर बैठे हुए उन सबका उनको सबकी मेहनत पूजा विपर लोग दिप्र से थे उन सबकी पूजा की और दिए दिव्य आसन सब सब सन लगी आशीष और उन सबको दिव्य आसन दिए मैंने ये सब और और लोगों से जो बाराती लाए थे उनसे ज्यादा श्रेष्ठ आसन इन सबको दिए सुंदर आसन दिव्य से मातापर्य सुंदर श्रेष्ठ आसन उच्च आसन इनको दिए उनके ऊपर इनको बैठा अब उस आगे का कार्यक्रम क्या होता होगी देख लो बहुर तीन को सलपति पूजा ज्ञान ईस भावन दूजा। तीन जोरी कर बिनय पढ़ायी कहीं निज भाग्य विभोब आई पूजे भूपति सकल पराती, समधि सम सादर सब भाती आसन उचित दिए सब दिये सबकाहू कह काह मुखा सकल बरात जन जनक सनमानी दान मान दिन, दिन राव, जे जान ही रघु वीर प्रभाव कपट दिप्रवरवेश बनाए कौतुक देख अति सचुपाये पूजे जनक देव समे दिये सुहासन दिन पहचाने परिचान को कही जान सबई अपान सुधी भोरी भई आनंद कंद विलोक दूल भैद शानंद मई सुरलखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विबुद मन प्रमुदित भये राम चंद्र मुख चंद्र छोचन चारु चकोर सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर थोर सिर राम चंद्र की जय सवन सुत हनुमान की बलो सब संतन की जय जब इनकी सत्य मुनियों की पूजा हो गई ऋषियों की पूजा हो गई विप्रों की पूजा हो गई तो फिर उसके बाद महाराज दशक की पूजा फिर पहले तो बाहर तो समौर हुआ था अब यहाँ पाकर आसन दिया बघाला और फिर उनकी पूजा की बहुर कीन को सलपति पूजा और जान ईश समय भावना दूजा और इनकी पूजा कैसे की ईश के समान ईश के माने शंकर जी जैसे वो शंकर जी की पूजा कर रहे हो ऐसे उन्होंने महाराज दशरथ की पूजा की और कीन जोरी कर बिने बलाई और हाँ और उनकी स्तुति की प्रशंसा उनकी की भाई और कहीं मुझे भाग्य बहुत आई और ये भी बताया कि ये हमारा बड़ा भाग्य जो आप यहाँ पढ़ारे आपके दर्शन हुए आपकी कृपा कार्यक्रम हो रहा है हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं हम धन्य हैं ऐसे करके उनको बोला और पूजे भूपत सकल बराती तो महाराज दशरथ की पूजा करने के बाद में सब बराती जिसने से उन सब की भी पूजा कैसे पूजा की का समी समृदी सम के माने जैसे महाराज दशरथ की पूजा उन्होंने की ऐसे सब बारातियों को बरातियों को ये न लगे कि हमारा आदर कम हुआ इसलिए उन सब उसी के समान वैसी सबके स्वागत किया और सबके उनके जो कम बना दी थी और सादर सब्धांति बड़े आदर पूर्वक उनको सबकी किया, की और आसन उचित दिए सब बाहू और सबको तो बैठने के लिए आसन दी गई इसलिए कहना पड़ा की स्तर के अनुसार छोटे बड़े तो होते हैं कुछ न कुछ जैसे बड़ा भाई एक छोटा भाई तो बड़े भाई के स्थान बड़ा भाई छोटे छोटे के छोटेगा ऐसे कुछ न कुछ अंतर होते ही हैं वैसे पूजा सबकी समान रूप से थी। लेकिन जब आसन पर तो बैठा ला तब इस प्रकार का ध्यान रखकर उनको आसन पर तो बैठा ला गया मुखा एक, हु। एक मुख से हम कहा तक वर्णन करें तुलसीदास तो जी कहते हैं की वर्णन करने के लिए हमारा एक मुँह और ये बहुत उत्साह तरफ एक तरफ की बात कहें तो दूसरी तरफ छुटी जाती दूसरी तरफ कहे तो दूसरी तरफ की छुट्टी जाती है इसलिए एक मुख से कहाँ तक के कहा हम स्थिति का वर्णन करें बड़ा आनंदोत् समय है बड़ा उत्साह सबके मन में है सकल बरात जनक सम्मानी कहने का तात्पर्य है की जनक जी ने सब बरात का सम्मान किया सबको सम्मानित करके बैठने की आसन उनको दान, उनको दान, उनको देना फिर उनको वस्त्राद देना ये सब दान मान सम्मान भी उनका किया उनके हाथ भी जोड़े विनती भी की कृतज्ञता व्यक्ति की ये सबके साथ किया यहाँ तक तो की ये बात हो गई अब उसके बाद में कहते हैं कि देखो एक घटना और हुई जो की पहले जैसे कहते थे वहाँ पर फिर कहते है पहले कहमा भी बनाए कौतुक देख ब्रह्मा इत्यादि वो हो। वो ब्राह्मणों का देश बनाए हुए विप्रो का देश बनाए हुए वहाँ ब्रजमान है और वो सब देख रहे हैं यहाँ पर भी फिर कहते हैं कि देखो विधि हरी हर मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश और दृष्टि मैंने लोकपाल जनराव जिनराव के सूर्य भगवान ये भी सब जितने भी है देवता है जो ही रविवीर प्रभाव जो भगवान राम का प्रभाव मान जो जिनको ये बात पता चली कि परम परमात्मा ने राम रूप में अवतार लिया है और इस समय भगवान दर्शन करे वो परमात्मा के दर्शन करे ऐसे समझने वाले जितने लोग थे वे सब देवता लोग वहाँ आकर के एकत्र हो गए थे और क्या कर रहे थे कपट विप्र वर् बनाए वे सब ऊपरी रूप से विप्रो का देश बना करके आकर देवता लोग तो विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर ही सकते हैं देवताओं के विशेषता ये है कि एक देवता अगणित रूप धारण कर सकता है एक बात तो और दूसरी बात जैसा रूप धारण करना चाहेगा रूप कर सकता है। ये रूप धारण धारण है के संबंध में देवताओं की दो बातें ऐसा नहीं कि एक देवता सदा एक ही रहेगा अगर वो देवता इंद्रलोक में इंद्रलोक वहां बैठे हुए हैं तो वही रहेंगे अब वो देवता हमारे हाथ में नहीं आ सकते हमारे हमारे हाथ के अधिष्ठात्र देवता इंद्र नहीं हो सकते क्योंकि वो तो स्वर्ग में है तो ऐसा नहीं हमारे समस्त इंद्रियों के हाथ के अधिष्ठात्र देवता नेत्रों दे के अधिष्ठात्र देवता अधिष्ठात्र देवता यहाँ भी तो ब्राजमान है वो देवता यहाँ कैसे आ थोड़ा अपना स्थान जाए अरे वो जहाँ है वहाँ तो हैं अनेक रूप धारण करके हर किसी की इंद्रियों में मन में बुद्धि में प्राण में वो सब देवता सबके अंदर विद्यमान है तो अनेक रूप तो धारण कर ही सकते और जिसके शरीर में जहाँ पर आएंगे वहाँ वो सही रूप धारण कर लेंगे देवता जी इस प्रकार से इनको रूप धारण करने की सामर्थ्य दी है सबके साथ विप्र रूप धारण किए यहाँ बेदाय और कौतुक को देख रहे अति अच्छा सच उपाय और बड़े आश्चर्य चकित होकर सचुकाये आश्चर्य चकित होकर के ये कौतुक को देख रहे हैं कि कैसा विवाह है मैंने इसमें सब सचमाचम कितनी सुंदरता है कितना वैभव है कितना आकर्षण है कैसे सुंदर लोग सबके साथ है कैसे सा आनंद विनम्रता अभी नहीं की धन सम्पत्ति बहुत है लेकिन उसमें प्रेम है ही नहीं तो देखते हैं जनक जी कितनी प्रेम पूर्वक श्रद्धा आदर कर रहे हैं कैसे कैसे गिनती कर रहे हैं ये भी श्रद्धा उसके साथ देखते हैं ये सब दिखाइया पूजे जनक देव समझाने तो देवताओं ने उन सब देवताओं को भी देवताओं को वित्त रूप में धारण किया तो बिप्टरों की भी पूजा उन्होंने की जैसे और बिखरों की ऐसे देवताओं ने जिन्होंने वित्र रूप धारण किया तो थान उनकी भी पूजा की लेकिन जब जनक जी ने उनकी सब पूजा की तो क्या समझ के पूजा की अरे ये तो मानव देवता ही है ऐसे समझ करके पूजा की माने देवताओं का जो कपट भेष जनक जी से छिपा नहीं रहा कुछ न कुछ उनको लग गया जरूर देता है वही यहाँ पे विपर बने हुए है तो समझ करके उन्होंने देवता समझ करें भले ही उनको ने पहचाना हूँ की कौन देवता क्या है लेकिन सबको आसन सुंदर आसन विप्रो को जैसे देते है उसी प्रकार से उनको आसन दिए तो पहचान को कई जान सदान सुधी भोरी भाई उस समय कोई किसी को कौन पहचाने सब अपने आप को नहीं पहचान रहे अपने ही दे किसी को याद नहीं है सब उस आनंद में मग्न है तो भला कर और कौन किसको को इसलिए कहते हैं कि जनक भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते ये देवता नहीं जनक ज्यादा ध्यान दे तो पहचान दी जाए तो सूर्य है और यहाँ विद्रूप के हुए चाप क्यों क्या है तो समझ में आ जाए की तो लेकिन उस ध्यान नहीं देते ज्यादा कोई भी हो उनकी शक्ति पूजा करे और आनंद कंद बिलोक दुर्भव उभय जिसमें आनंदमयी बस मुख्य बात ये की आनंद कंड भगवान श्री राम जी समय दूले है उनको देख रहे हैं तो दोनों तरफ के बराती जनाती सभी लोग उनको दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और सब खुश आनंद में लग्न है इसलिए दूसरे लोगों को बाहि शरीरों को बाहर व्यक्तियों को उपस्थित लोगों की तरफ उनका विशेष ध्यान नहीं जाता तो सूर्य लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन अब एक बात और बताते हैं की भगवान राम ने भी देखा अरे यहाँ तो देवता लोग आ गए और ये सभ्य रूप धारण किए हुए हैं अब देखो दोनों में अंतर क्या हो गया जनक जी ने भी उनको बिप्रो को बिप्र करके माना देवताओं को तो, लेकिन उनको उनमें विशेष तेज देख करके में ऐसा लगता है की देव इनमें ज्यादा है इसलिए देवताओं के समान ही उनकी पूजा की लेकिन देवता करके पहचाना नहीं भगवान राम ने उन सब देवताओं को पहचान लिया अरे ये तो सूर्य हरे ये इंद्र हरे ये तो लोकपाल ये तो ब्रह्मांड हरे ये विष्णु तो ये, तो ये सब के भगवान ने उनको पहुँचा और ये बिप्र रूप धारण किए सूर्य लखे राम सुजान सुजान इसलिए दिया कि भगवान तो सब जानने वाले उनके लिए क्या चुका इसलिए वो सब जान गए सब देवताओं को पहचान गए और मानसिक आसन दिए भगवान सामने उन सब देवताओं को अपने मानसिक रूप से उनका सत्कार किया स्वागत किया और उनको आसन दिया अब ये देखो इसके इस प्रकार एक बात ये भी हुई की जो जनक जी ने उनको सबको भाई रूप से आसन दिए भाई रूप से उनका पूजन किया और भगवान राम ने उनका पूजन और उनको आसन देना मानसिक रूप से किया इस समय भगवान राम उठ करके उन देवताओं से मिल नहीं सकते थे स्थिति थी उनसे कह नहीं सकते थे कि हे सूर्य भगवान आपके यहाँ आ गए हे भगवान आपके यहाँ आ गए आपने बड़ा आइए बड़ा हम आपके प्रति कर्त है आपने बड़ी प्रकार की आइए ऐसे बोल नहीं सकते ऐसे बोल नहीं सकते थे, थे। इसलिए उनको मानसिक रूप से भी उनको आसन दिया बैठ दिया उनको और पूजन भी किया पूजे मानसिक रूप से उनकी पूजन भी की पूजन दो प्रकार के पूजन एक भाई पूजन है एक मानसिक पूजन है ये अपने शास्त्र में वर्णित है उपासना करने वाले लोग जो है वो दोनों प्रकार से पूजन करते हैं उपासना करने वाले कुछ लोग प्रारंभ में मूर्तियों के लेकर के पूर्ति आती करते हैं और फिर जब अभ्यास हो जाता है तो शांत होकर के ध्यान में मानसिक रूप से उसी प्रकार से थोड़ा पूजन करते हैं तो अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विवुद प्रमटितय तो जब देवताओं को वो फिर पूजन प्राप्त भी हुआ देवता लोग भी जान गए कि भगवान राम हमको इस प्रकार से पूजन कर रहे हैं और हमको आसन दे रहे हैं तो देवता लोग भी प्रसन्न हो गए देखा कि भगवान का शील कैसा सुंदर है कैसा बढ़िया स्वभाव भगवान का है तो वो मानसिक रूप से हमारी पूजा कर रहे हैं जो तो देवता लोग उसको पहचान गए उनकी प्रशंसा भी तो रामचंद्र केन्द्र छवि लोचन उचार चकोर अब जितने उपस्थित है देवता लोग उन सबके नेत्र चकोर के समान भगवान श्री राम जी चंद्रमा दिख रहे हैं राम चंद्र शवि जैसे आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा अर्जित हुआ हो ऐसे भगवान श्री राम जी का चंद्रमुख और जितने लोग भगवान राम को देख रहे हैं वे मानव चकोर की तरह से देख रहे हैं